सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूं मैं सुनीता आज मैं आपको सुनाऊंगी चीन देश की एक कहानी जिसका नाम है मुर्गी बेचने वाली लड़की इस कहानी का अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने और इसे प्रकाशित किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति तो सुनो कहानी मुर्गी बेचने वाली लड़की एजेलिया के फूलों की बाहर आई हुई थी और उन्हीं दिनों मैं कृषि विज्ञान अकादमी के अनुसंधानकर्ताओं के साथ तापे के पर्वतीय इलाके में आया था मैं जब भी किसी ग्रामीण इलाके में जाता हूँ वहाँ के हाट बाजारों में जरूर घूमता हूँ क्योंकि वहाँ तरह तरह के लोग इकट्ठे होते हैं और उनके जीवन को आसानी ऐसी देखने का मौका मिलता है ऐसे लगता है जैसे ग्रामीण प्रथाओं की अलग अलग परंपराओं की और परिधानों की कोई प्रदर्शनी लगी हुई है एक ही जगह कई तरह की परंपराएं देखी जा सकती हैं। लेकिन इस दूर दराज के इलाके में हाट बाजार ही नहीं है बल्कि केवल एक ओस मेला लगता है ओस मेला मतलब इतने कम समय के लिए मेला जितनी ओस पड़ती है और दिन आते ही अदृश्य हो जाती है तो मैंने सोचा थोड़ा समय ही सही एक बार वहां घूम तो तो मैं मुंह अंधेरे ही उठ बैठा और ओस से पैर गीले ना हो इसलिए रबड़ के जूते पहन लिए पहाड़ पर चढ़ते उतरते लगभग चार किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद मैं एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां उस मेला लग चुका था पत्थर के पार्टियों वाली सड़कों के दोनों किनारो आरोप तरह तरह की दुकाने थी बर्फ जैसे सफेद चावल की सुनहरी मकई की सूरजमुखी के बीजों की और कमल गट्टों की छटपटाती हुई मछलियों की भी और बिल्ली के बच्चों की शताबरी के सुगंधित फूल बेचने वाली लड़कियों ने दुकानें नहीं लगाई थीं, वे गुच्छे लेकर इधर उधर घूम रही थीं। अचानक ही एक मुर्गी बेचने वाली लड़की की तरफ मेरा ध्यान गया वो कुछ सात आठ वर्ष की होगी सफेद कमीज और गहरे नीले रंग की पतलून पहने गले में लाल स्कार्फ, गोल मटोल चेहरा आधे चांद सी दो बोलती आँखें। वह बैठी, सामने तीन रखे हुए सफेद परों और लाल कलगियों वाली तीन मोटी मुर्गिया जो कुक कुक कर रही थी लड़की रह रह कर उन पर हाथ फेरती उन्हें गोद में उठाती अपने मुँह के पास ले जाती मेले में कई लोग तो केवल मुर्गे बेचने की ही दुकानें लगाए थे कुछ मुर्गिया भी बेच रहे थे लेकिन उनकी मुर्गिया देखते ही मालूम पड़ जाता है कि ये बीमार या अंडा ना दे सकने वाली मुर्गिया हैं। लड़की की मुर्गियों के हाव भाव देख उसके प्रति मन में सहानुभूति आई और उस लड़की के संबंध में मैं सोचने लगा अरे ये तो तीनों ही अंडा देने वाली मुर्गियाँ है इतने में एक बूढ़ी औरत वहाँ आई और उसने लड़की से पूछा और उन्हें छूकर देखा लड़की ने कहा हाँ हाँ आप देखिए ना इनके पेट में अंडे हैं बुढ़िया ने एक एक मुर्गी को पकड़कर चतुराई से मुर्गियों की पूंछ के नीचे दबाया और फिर सिर हिलाकर कहा हाँ तो एक के क्या दाम होंगे लड़की ने कहा एक के पांच ईवान हर एक लगभग डेढ़ किलो की है दाम तो ज्यादा नहीं है बुढ़िया लड़की की ओर मुस्कुराई और मुर्गिया जमीन पर रखकर लाचारी जताकर चली गयी मेरे मन में कुछ हलचल मची अब बसंत ऋतु है मुर्गियों के अंडे देने का मौसम है और ये तीन मुर्गिया ऐसी हैं जो अंडा दे सकती हैं तो क्या लड़की के घर में पैसों की सख्त जरूरत होगी जो इन मुर्गियों को बेचने की नौबत आ गई यहाँ तो पहले से ही उत्पादन जिम्मेदारी व्यवस्था लागू है प्रत्येक किसान परिवार खाने पीने के लिए चिंतित नहीं रहता तो क्या इस लड़की के घर में कोई विपत्ति आई है या आग लगी है या कोई बीमार पड़ गया है कि पैसे की इतनी कमी हो गई मैं सोच ही रहा था और पूछने का मन हो रहा था लेकिन मैं एक अजनबी दूसरे के घाव को रेदू ये मुझे अच्छा नहीं लगा इतने में मैंने देखा एक मैस ऑफिसर वहां आया उसके साइकिल के कैरियर के पर एक बड़ी टोकरी लटकी थी जिसमे अभी अभी खरीदी हुई मछलियाँ थी झींगे सब्जी कमलकंद वगैरह रखे थे उसने साइकिल रोकी और कहा आह ये मुर्गियाँ तो बहुत मोटी हैं। क्या दाम है लड़की ने कहा एक के पांच ईवान कम नहीं हो सकता क्या ये तो अंडा देने वाली मुर्गिया हैं। ये अंडा दे या ना दे मेरी बला से मैंने देखा कि लड़की सिहर उठी उसने घबरा पूछा तो आप किस लिए दावत देनी है जानती नहीं काउंटी का जांच दल आज ही तीसरे पहर लौट आएगा उस मैस ऑफिसर ने अपना बड़प्पन जताते हुए कहा जैसे वो लड़की को धिकार रहा हो कि उसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम मैं नहीं बेचूंगी मैं नहीं बेचूंगी लड़की ने उसके हाथ से मुर्गी छीन ली और मैंने देखा कि मुर्गी की टांगे काप रही थी और लड़की का हाथ भी काँप रहा था बस बस हम भाव काब नहीं करेंगे हर एक मुर्गी के लिए पाँच युवान देंगे आप दस युवान भी दे तब भी नहीं बेचूंगी क्यों लड़की ने तीनों मुर्गियों को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उन्हें बचाए रखने की पूरी कोशिश करने लगी जैसे उसे आशंका हो कि ये मुर्गियों को जबरन न उठा कर ले जाए ये मुर्गियाँ अंडा देती हैं इन्हें खरीद कर आप पालना चाहते हो तो बेचूंगी और यदि आप इनको मारकर खाना चाहते हो तो नहीं बेचूंगी तुम्हें इससे क्या मतलब दस सालों ऐसी मैं ये काम कर रहा हूँ तुम जैसी बेचने वाली मैंने कभी नहीं देखी बड़े शौक ऐसी इन्हे अपने पास रखो मैस ऑफिसर को लड़की की बात बड़ी विचित्र लगी और झुंझलाकर कर वहाँ ऐसी चला गया मेरे मन में लड़की के प्रति आदर भाव पैदा हुआ कि इतनी दयालु लड़की है मोटर गाड़ियाँ चलाते हुए जहाँ तहा दुनाली बंदूकों से लोग पशु पक्षियों का शिकार करते हैं और बड़े अधिकारी और धनवानों के मुकाबले इसका मन कितना उदार है मेरे मन में यह असंगत विचार भी आया कि सारी दुनिया के लोग इस लड़की का अनुकरण करने लगे तो धरती पर न हो न युद्ध। लेकिन मुर्गियों के बदले में पैसे मिले मैंने तीन चक्कर लगाए लेकिन मेरी नजर उस लड़की पर से नहीं हटी और उसकी तीनों मुर्गिया भी वही थी सूर्योदय होने वाला था उस मेला समाप्त होने को था एकाएक एक बूढ़ा किसान कंधे पर थैला लड़का है, लड़की के सामने आ गया उसने कहा गया सुनते ही लड़की ने तीनों मुर्गियों को छूकर देखा बूढ़े ने कहा मैं तीन मेलों का चक्कर काट आया छूकर देखने की जरूरत ही नहीं है एक ही नजर में पहचान गया की अंडा देने वाली मुर्गिया है कितना लोगी किसी ने पांच यवान देने की बात कही थी लेकिन मैंने बेचा नहीं आप ईमानदार ग्राहक हैं, साढ़े चार ईवान दे दीजिए बिना मोल भाव किए बूढ़े ने पैसे दिए और मुर्गियों को उठाकर चल दिया लड़की ने पैसे जेब में रखे जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो गई हो और उसने कुक कुक कर रही तीन मुर्गियों से कहा जाओ जाओ काका तुम लोगों के साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे और लड़की ने अपनी आँखें पहची उसकी आंसू भरी आंखें दूर होती जा रही थीं और उन मुर्गियों पर टिकी थीं। उसकी बातों और हाव भाव से मुझे उसके और मुर्गियों के बीच साथियों जैसी सहेलियों जैसी गहरी दोस्ती मालूम है क्योंकि ग्रामीण लड़कियों के लिए मुर्गियाँ बतखे बिल्लियाँ और कुत्ते ही तो खिलौने होते हैं उनसे अलग होने आरोप उनका मन बहुत दुखता है अब मुझसे भी न रहा गया मैंने लड़की के सामने जाके पूछा इतनी अच्छी मुर्गियाँ थी उन्हें बेचने की क्या जरूरत थी क्या घर में कोई बात हुई है जी एक खुशी की बात खुशी की बात जी हाँ लड़की हंसती मेरे माता पिता अध्यापक हैं। पिताजी ओहान विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और माँ गांव के प्राइमरी स्कूल में इस बार मेरे पिताजी लेक्चरर बन गए और हम माँ बेटी को वहान शहर जाकर बसने की इजाज़त मिल गयी लेकिन शहरों में मुर्गियाँ पालना मना है हमने मुर्गियाँ अपने पड़ोसियों को देनी चाहिए लेकिन उन्होंने ली ही नहीं सुना है शहर में पीने के पानी के लिए भी पैसा देना पड़ता है इसलिए हमने सोचा मुर्गियों को बेच दिया जाए इन दिनों मेरी माँ तो खुशी के मारे रो ही रही थी वे बड़बड़ा रही थीं। आखिर वो दिन आ ही गया जिसकी हमें पिछले बीस सालों से इंतजार थी और कहते कहते उनकी आँख छल आती लड़की ने बड़ी मासूमियत से बताया चाचा जी बताइए तो वैसे तो प्रसन्नता के मारे लोग हंसते हैं मेरी माँ रोने क्यों लगी अभी तुम भी तो रोई थी ना हाँ, हाँ, उन मुर्गियों से अलग होने से मेरा मन दुखी था उन्हें मैंने इतना बड़ा जो किया था मेरी माँ को भी इसका दुख है अच्छा नमस्ते चाचा जी बाय बाय और उछलती कूदती वो लड़की चली गयी तो बच्चों ये थी चीन देश की एक कहानी मुर्गी बेचने वाली लड़की आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल इस कहानी का अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने और इसे प्रकाशित किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जोड़ना चाहते है तो व्हाट्सएप ग्रुप ऐसी जोड़ने के लिए